श्रीमद्भागवत महापुराणस्क अथ त्रिपंचा सतमोध्याय रुक्मणीहरण श्रीशुकवाच वैदर्भ्यासुंदनंदन संन्य प्रग्य पाणीना पाड़े पाड़ी प्रहसन्दमब्रवी श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्रीकृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए जो बोले श्री भगवान वाच तथा हम अप्राम च न लभे निशे वेदा रुक्मिणा देशान ममो निवारितः भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण देवता जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है कहाँ तक कहूँ मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने देशवश मेरा विवाह रोक दिया है उन्मथ्य राजपरा मनवद्यांगीम मेधसोनि शिखा मृव परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को कहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा शेषोकवाच श्री शोक उद्वाद्याणसूद दारुकेत्याह श्री कहते हैं कृष्ण ने यह जानकर कि के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ सुग्रीव मेघपुष्प पुष्पाई उपाने तस्थौ प्राजलिग्र दारु भगवान के रथ में सैभ्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम के चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया आरुय सन्दनम सौरे दिन आरोप्यंतु ग विदर्भान सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे राजा शकुंडपति पुत्र स्नेहवश शिषपालज स्वाम कन्या दासन कर्म कार्य कुंडन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के में रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिष्यपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे पुरस्त संसिप्त मार्गरथा चतुष्पथम चतधज पता भी तोरण नगर के राजपथ चौराहे तथा तो गली झाड़ बुहार दिए गए थे उन पर छिड़काव किया जा चुका था चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडिया और पताकाएं लगा दी गई थी तोरण बांध दिए गए थे भूषित स्त्री ज्यम श्री पुरुष वहां के स्त्री पुरुष पुष्पमाला हार इत्र हारे चंदन गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे वहां के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी पितृंद विप्रांश विधिवन रिप भोजिवा यथान्याचयास मंगल परीक्षित राजा ने पिता, राजा भीष्म ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी सुस्नाता सदतिम कन्याक मंगलाम असा सुखयुग्मेद भूषिता भूषणोत्तमी सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मणी जी को स्नान कराया गया उनके हाथों में मंगलसूत्र, सूत्र कंकड़ पहनाए गए कोहबर बनाया गया दो नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई चक्रो सामोत्तमाह पुरोहितो थर्विधुहा श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने मा सामिक और जजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया गुणमिस्त्रुश्च विभ्यो राजा विध विधां राजा भिष्मक, कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार से उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल और गौ ब्राह्मणों को दी एवं चोदिपति राजा दमघोष सुतायी कार्याम सर्व्योद योचितम इसी प्रकार चेज नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिषपाल के लिए मंत्रज ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए के के पत्यस्वा परिता इसके बाद वे मद चुआते हुए सोने के मालाओं से सजाए हुए रथों पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर कुंडन पुर जा पहुंचे तम्बय विदर्था विदर्भा विदर्भापति विदर्भराज ने आगे आकर उनका स्वागत और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया तत्र साो जरा संत्रो विदूरथ आ जगम्मेद्यपक्षी पौंड्रका उस उरात में साल्व जरास दंत विदुरत और पौंड्रक आदि शिषपाल के सहस्रो मित्र नरपति आए नृपति आयते कृष्णराम सो येध्याय साधि यद्यागत हरे कृष्ण राय यदिवृत जो साह, आज सर्वे श्याम संघता श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मणी शिशपाल को ही मिले इस विचार से आए थे उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए लिए थे सदैत भगवान रावो विपक्षी नृपोध्यम कृष्णम चैकम गर तुम कन्या कल शंकित विपक्षी राजाओं के इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई भले न मार्धम भ्रातृस्नेह परिप्लुत करिता कुंडीन प्रागा गदाश्वरथम पति यद्यपि वे श्रीकृष्ण का बल विक्रम जानते थे फिर भी भ्रातृस्नेह से उनका हृदय भर आया वे तुरंत ही घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर के लिए चल सामको कांक्षह प्रत्यापत्ति मश्यं थे द्विजस्तरा इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के सुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई सोचने लगी अहो त्रिया उद्वाहो त्रियारित उगछरविदाक्षत्र काम कारणम सोपि न्या संदेश हरो अहो अब मुझे अभाग्नि के विवाह में केवल एक रात की देरी है परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे इसका क्या कारण हो सकता है कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता यही नहीं मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे अन आत्मा दृष्टि इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं ठीक है मेरे भाग्य ही मंद है विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते यद्य संभव है कि रुद्रपत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे हो। इसी होतीड़ मुंड में पड़ी हुई थी उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान ने चुरा लिए थे उन्होंने उन्हें को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए एवं गोविंदागमन वाम उ परीक्षित इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के सुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी उसी समय उनकी बाई जांग भुजा और नेत्र फड़कने लगे जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे अथ कृष्ण विनिर्धि अंतपुर चरि राजपुत्रं राजपुत्रि इतने में ही भगवान श्रीकृष्ण के भेजे हुए वे ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो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 उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी प्राप्त सुखो अभियाण राम कृष्णो समरण राजा भिष्म ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी आगवानी की उपायनान्य मधुपर्क उपायत और मधुपर्क निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर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 एवं राजेता यथावी यथावय यथा बलमित यथा यथा यथा सर्व कामयर्त विदर्भराज भिष्म जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनके पराक्रम अवस्था बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया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 अस्व भार्या भवि रुक्मण्य ना असावप्य समुचितः पति वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे रुक्मणी इन्हें के अर्धांगनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है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 सम्यक् भ्यादाध्याय मुकुंद चरणाम वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली यथ्वातृभ साधम सख भी परिहारिता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 और भेरी आदि बाजे बज रहे थे नानोपहार बल भिर मुख्या सहस्रस्त्री ब्राह्मण पत्निया पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहसत्रों श्रेष्ठ वारांगनाए परिवार्य गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत सूतमागध तथा वंदे जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरत बखानते जा रहे थे आसाध्य देवी सदनम धोत पादा देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए आचमन किया इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया ताम वे विध्याया विप्रयोषिता भवानी वंदया चक्रुर्भवपत्म भवान बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मणी जी से प्रणाम करवाया नमस्ते भगवान जी ने भगवती से प्रार्थना की अम्बिका माता आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो भगवान श्री कृष्ण ही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 प्र स्त्रीय प्रतिमती तदनंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठसूत्र फल और ईक्ष से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की तस्त्र शेषा जुजु राशि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 पूजा अर्चा के विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरजा मंदिर से बाहर निकली ताम देव माया मिमीर मोहिनी सुमध्य माम कुंडल मंडिताननाम श्यातंबापित रन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 करधनी शोभा थी बक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अल्कों के कारण कुछ चंचल हो रही थी पदा क्लिम कलहंसाम जत् नोपुर गत यशास्विन तत्कृत हृद उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी उनके दांतों की पात थी तो कुंद कली के समान परम उज्वल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी उनके पावों के पाएजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुघरू रुझुन रुंझुन कर रहे थे वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी उनकी वह अपूर्व छवि देखकर कर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सम्मोित हो गए कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया निपतुधावलोक हित छे तथ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 इस प्रकार रुक्मणे जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलके हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजेली चितवन से देखा उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए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 उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुण का चिन्ह लगा हुआ था धरही भाग हित धरि इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यजवंशियों के साथ वहां से चल पड़े परे तम मा स्वाम ये जरासंधान से उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यशकीर्ति का नाश सहन न हुआ वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे अहो हमें अधिकार है